रात्र के प्रथम प्रहर में पांडव विष्णु और संजय की एक बैठक हुई उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात का विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद राजा ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा श्री कृष्ण आप महात्मा भिष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं न जैसे हाथी नकुल के वन को नरकुल के वन को रौन डालता है उसी प्रकार ये हमारी सेना को कुचल रहे हैं धकती हुई आग के समान इन भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं होता क्रोध में भरे हुए यमराज बद्रधारी इंद्र पासधारी वरुण और गजाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है परंतु कुपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है ऐसी स्थिति में अपने बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठान कर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूँ कृष्ण अब मेरा विचार है वन में चला जाऊं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 वह मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिए अथवा भीष्म को मारना कौन बड़ी बात है अर्जुन के लिए तो यह बहुत हल्का काम है राजन यदि अर्जुन तैयार हो जाए तो असंभव कार्य भी कर सकते हैं दैत्य और दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाए तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं फिर भीष्म की तो विषात ही क्या है युधिष्ठ ने कहा माधव आप जो कहते हैं वह सब ठीक है कौरव पक्ष के सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग नहीं सह सकते जिसके पक्ष में आप जैसे सहायक मौजूद हैं उनके मनोर मनोरथपूर्ण होने में क्या संदेह है गोविंद जब आप रक्षा के लिए तैयार हैं तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूँ भीष्म की तो बात ही क्या है किंतु तो अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए नहीं कर सकता आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता करें भीष्म जी भी मेरे साथ शर्त कर चुके हैं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 वे हमारे पिता के पिता हैं वृद्ध हैं तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं धिक्कार है क्षत्रियों की ऐसी वृत्ति को तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा महाराज आपकी राय मुझे पसंद है आपके पितामह देवव्रत बड़े ही पुण्यात्मा हैं। वे केवल दृष्ट मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए विशेषतः आपके पूछने पर वे सच्ची ही बात बताएंगे उनकी जैसी सम्मति होगी उसी के अनुसार हम लोग युद्ध करेंगे इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भिष्म के शिविर में गए उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपके शरण हैं तब भीष्म जी ने उन सबको देख कहा वासुदेव मैं आपका स्वागत करता हूँ धर्मराज धनंजय भीम, नकुल और सहदेव भी स्वागत हैं मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं? जैसे तुम्हें प्रसन्नता हो यदि कोई कठिन कठिन से कठीन काम हो तो भी बताओ मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का यत्न करूँगा विष्णी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने दीनता पूर्वक कहा प्रभो जिस उपाय से यह प्रजा का संहार बंद हो जाए वह बताइए आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए वीरवर इस युद्ध में आपका वेग हम लोग कैसे सह सकते हैं हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखाई देती जब आप रथ घोड़े हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं उस समय तो कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है दादाजी हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई अब बताइए कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं तब भीष्म जी ने कहा कुंती नंदन मैं सच्ची बात कहता हूँ जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होगे। गए यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूं। इससे तुम्हें पुण्य होगा मेरे मन जाने पर, मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो युधिठिर बोले दादाजी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 तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा। मुझे मारने के लिए ही एक छिद्र है इस मौके से लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे बाणों से घायल कर दे संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे सावधान रहते मार सके इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो सभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनके मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट गए भीष्म जी की बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भगवान श्री कृष्ण से बोले माधव भीष्म जी कुरुवंश के वृद्ध पुरुष हैं गुरु हैं और हमारे दादा हैं इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूँगा बचपन में मैं इनकी गोद में खेला था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 इसमें आपका क्या विचार है श्रीकृष्ण ने कहा अर्जुन पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कर सकते हो मेरी तो यही सम्मति है उन्हें रस से मार गिराओ ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है देवताओं के दृष्टि में यह बात पहले से ही आ चुकी है भीष्म जी के परलोक गमन का समय निकट है नियति का विधान पूरा होकर ही रहेगा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 अतः शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे मैं दूसरे धर्मधारियों को बाणों से मारकर रोक सकूंगा। भीष्म की सहायता के लिए किसी को आने न दूंगा और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा ऐसा निश्चय करके पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने शिविर में गए